राम नाम की ज्योति जला के देख ले जब ज्योति जलाने की बात आती है तो ज्योति का घी वेद का अमृत है जिसने ज्योति नहीं जलाई राम नाम रस से मनोरंजन तो किया अब फिर सब आसत जगत में खो गया जिसने जीवन के क्षण दिए एक एक सांस एक एक धड़कन दे रहा है जो जो बन के शबरी का राम मेरी जूठन को रथ में बदल रहा मेरा अंतरात्मा बन के जो मेरे हर गुनाह को माफ कर मुझे अगला क्षण जीवन का दे रहा देखो कैसी विचित्र बात है कि मैं उसी का नहीं हूं और दूसरों का सगा होने का नाटक करता हूं कहते हैं कि जो इस अतिशय कृपालु को ना अपना पाया उसने फिर कौन सा संबंध जिया किसके साथ वो ईमानदार हुआ भजन हमें भीतर तक करीदते हैं जो जिंदा होते हैं वो अपने को मांझते हैं धोते हैं कुरीदते हैं और पवित्र हो जाते हैं सनातन धर्म में भक्ति संगीत और वेद का जो घुला मिला जीवन है उसी को हमने धर्म कहा है मूर्ति पूजा इसको लेकर के बहुत से लोगों के मन में भ्रम है मत मतानता है और विशेषकर ये कब बढ़े जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तपस्वी ऋषि मारे मंदिर ध्वस्त हो गए और क्योंकि वो बुद्ध परस्ती के खिलाफ थे तो हम भी निर्गुण निर्गुण गाने लग गए आकाओं को कैसे कहूं खुश करने के लिए मूर्ति क्या है आज का ब्रह्मसूत्र खोल लो कहा स्मृतेश च आज बहुत छोटा ब्रह्मसूत्र है बहुत थोड़े बात गई कि स्मृतियां भी इसी को गाती हैं मूर्ति वो सशक्त माध्यम है जो मेरे रोम रोम को पवित्र करता है मुझे धो डालता है मेरा मन यदि भक्ति संगीत और मूर्ति में नहीं लगेगा तो ईर्षा द्वेष लोभ मोह और आसक्तियों में लगेगा क्योंकि गृहस्थी में ऐसा कोई व्यापक अमृत नहीं है जो मेरे मन को 24 घंटा वहीं बांध सके क्योंकि आसक्तियों में सुख का भ्रम होता है सुख नहीं होता है कुत्ते को हड्डी मिल जाए तो वो उसको लेके चबाने लगता है उसका अपना जबड़ा फट जाता है हड्डी सख्त होती है तो खून बहने लगता है तो अपने ही खून को चूस चूस के वो समझता है कि मैं हड्डी चूस रहा विषयों के सारे रस कुत्ते के मुंह की हड्डी है जितनी देर वो कुत्ते की तरह पगलाएगा लिप्त रह सकता है उसके बाद फिर क्या करेगा क्योंकि वो तो भ्रम है झूठ है धोखा है वो उसके बाद क्या करेगा फिर किसी लोभ में फंसेगा किसी आसक्ति में फंसेगा अतीत में भटकने लगेगा उसके पास खाली खालीपन बहुत बड़ा है और ये खालीपन उसे खा जाएगा अब उस खालीपन को भरने के लिए वो कभी बोतल का सहारा लेगा कभी बीड़ी सिगरेट के पीछे भागा, भागेगा कभी सिनेमा की तरफ जाएगा क्योंकि उस अपने मन का खालीपन अपने मन का खालीपन भरने के लिए वो अपने से डरा हुआ अपने से भागा हुआ आदमी जो चीज सामने आएगी उसी को सहारा बनाने का प्रयास करेगा और यही वेद ने कहा कि अपनी अंतरात्मा की मूर्ति को सहारा क्यों ना बना ले भटकना समाप्त हो जाएगा जितनी आस्था जगती जाएगी उतना तेरा चरित्र भी पवित्र होगा और तेरा खालीपन भी जाता रहेगा तू विषया सत अंधा नहीं होगा तू दुर्गंध के पीछे अंधों की तरह नहीं भागेगा मनोहारी मूर्ति है आराध्य की और वेद ने बताया है कि आत्मा होकर घट घट वासी है यही मुझे सांस और धड़कन देते हैं तो एक बार तू भी उनके लिए उनके प्यार में धड़क जाएगा भगवान की अतिशय पवित्र मूर्ति उनके भाव उनके भक्ति गीत और संगीत में जैसे जैसे डूबता जाएगा तेरा झूठ कपट लोब आशक्ति स्वता ढहती चली जाएगी और कहते हैं जैसा मन वैसा तन तू तो अद्भुत निरोगता पाएगा आज तुम अपने खालीपन को कहां भरते हो स्वामी जी एक मकान की मंजिल बनवा लें एक फलाना कर ले गहने बनवा लें क्यों क्योंकि तुम खोखले हो तुम भीतर से खाली हो अपने खोखले पन से डरे हुए हो इसीलिए तो बाहर भागते हो वेद का ज्ञान और भक्ति संगीत हमें अपने भीतर ठहरने का अपने ही आराध्य के सन्मुख होने का एक अमृत अवसर देता है स्मृति स्मृतियों ने भी यही कहा है जितने स्मृतियां हैं जितने वेद आधिक है सबने इसी को गाया है आज का सूत्र है हमारा तुम कहते हो स्वामी जी दुनिया ऐसे करती है तो तुम करते हो यहां भी तुम झूठ बोलते हो तुम अपने खालीपन से बहुत बहुत डरते हो बहुत बहुत घबराते हो तुम झूठा दम्ब आचरण और दिखावा क्यों करते हो क्योंकि तुमको लगता है कि तुम बहुत घटिया हो इसलिए कुछ अच्छा सा आचरण करके दिखा लो ये तुम्हारी हीन भावनाएं हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्से है। वेद ने सनातन धर्म ने मूर्ति के माध्यम से तुम्हारी इसी खोखलेपन को अमृतमय बनाकर भरना चाहा है तुम्हें अदम्य साहस और आत्मविश्वास से सरा बोल करना चाह है कि तुम फिर कभी ना भटको कभी ना भागो इसीलिए सबसे पहले भक्त मूर्ति में मन लगाता है आज कैसे कहूं जो आते हैं धम से मेरे पास बैठ जाते हैं तो मुझे कहना पड़ता है दर्शन तो कराओ मंदिर है भाई मंदिर में बैठे हैं थोड़ा दर्शन तो कर लो तब लगता है कि बहुत खोखले हो गए हैं आज ये अपनी आत्मा के प्रति एक क्षण को भी तो झुकना नहीं चाहते हैं इतने कृतग्न है अरे इस फकीर में क्या रखा ये आज है कल नहीं तुम्हारी आत्मा अमर है उन्हीं की मूर्तियां हैं ये तो नित्य है इनमें भाव लाओ अपने को बसाओ इसीलिए हमने स्मृतियों इस के आदेश को शिरोधारे किया है पूर्वज आपके नित्य मंदिर इसलिए नहीं जाते थे कि मेरा ये काम करा देना बेटे बेटे की नौकरी लगा देना वो कहता फिर नपुंसक आ गया कर्म योग में हिम्मत नहीं तो सांसें धड़कने तो दे रहा हूं अब ये भी मांगने आ नहीं ये मूर्तियां हमारे खोखले पन को भरने के लिए हैं हमारे में उस अदम में साहस को लाने के लिए हैं जो वो सत्ता हमारे भीतर हमको दे रही है जिसे मैंने घटगट आत्मा कहा है जो परमेश्वर के लीला अवतार हैं आत्मा ही श्री राम है आत्मा ही श्री कृष्ण है और घटघटवासी लेकिन सातवें आसमान वालों ने कहा जब वो सातवें आसमान में है पता नहीं कौन गया था देखने तो बुध परस्ती यहां कैसे हो सकती और आप भी उधर ही चल दिए एक महामनोविज्ञान है स्मृतियों का मत है ये स्मृत कि सबसे पहले भक्त आता है उसके मनोहारी रूप में अपने को सजाता है भोली सी पूजा भाव भरी आस्था कुछ झिलमिल भीनी सी कुछ भीगी सी भक्ति की भावना और उसके चरणों में झुकता है उसे एक प्यारा सा रोमांच मिलता है यदि वो मनुष्य है और पत्थर नहीं हो गया है अपनी भावनाओं में तो उसे अच्छा लगता है फिर वो आने लगता है मैं गुरुकुल की बात कर रहा हूं मेरी केजी है 11 वर्ष के बालक का प्रवेश हुआ है यज्ञोपवीत के बाद वो मंदिर की सेवा में निरंतर जाएगा सुबह और शाम दोनों समय उ है वो पूछता है क्योंकि वेद में ऋषि ने पढ़ाया है कि यही घटघट वासी हैं यही यज्ञ का स्वरूप है यही हमें सब कुछ प्रदान करते हैं मूर्ति सुंदर और मनोहर इसीलिए बनाता हूं कि बिन लगाए मन बच्चे का लग जाए किसी प्रकार भी उसकी भीतर की आंख खोलो उसे चक्षु दो नेत्र तो है नेत्रों का के संयोग से उसका चक्षु खोलो भीतर का उसे आंख तो। और फिर उसको भक्ति संगीत पूजा पाठ सब सिखलाता हूं कि उसके खाली क्षण इस अमृत से भरे रहें तो उसका खालीपन उसको खाए नहीं जैसे आज आप सबको खाता है और सिर्फ अंधे धृत की जिंदगी जीते हैं मेरा घर मेरे बच्चे तूने एक उंगली नहीं बनाई तो तेरे बच्चे कहां से आ गए छ का एक बनाना नहीं आया तो तू चौधरी कब हुआ लेकिन अंधा कैसे देखे कैसे जाने उसके ऊपर दंभ की गांधारी की पट्टी भी बांधे है अंधता कुछ और गहरा गई स्मृतियां कहती हैं ये मार्ग है पहले उस मूर्ति को भजता है वेद उसे जगाते हैं आत्मा का दर्शन कराते हैं और धीरे धीरे वो मूर्ति मूर्ति नहीं रहती यही मनोरम रूप उसका आराध्य बन के उसके भीतर उसकी समाधियों में आने लगता है सम्मुख हो जाता है मेरा मेरी आत्मा से क्योंकि जो मेरी भावना होती है आत्मा उसी को रूप ले लेता है कहा प्रभु की मूर्त कैसी कहा भक्त की भावना तू राम के रूप में ले तू कृष्ण के रूप में ले तू भोले भंडारी के रूप में ले तू चाहे माँ दुर्गा के नव देवियों के रूप में ले जो तेरी भावना है तेरी आत्मा का वही तद्रूप हो जाता है मार्ग सुंदर होता है सरल होता है मधुर होता है काव्य में संगीत में हो जाता है कि अमर रह भी मिले और अतिशय सुखद होकर मिले पीड़ा भी ना हो ये भक्ति संगीत है वो झूम जाते हैं उसमें सम्मुख होता है बैठने लगते हैं यहां पहली बार तुम्हारे यहां समाधि लगती है जब वो भीतर तुम्हारा भाव ही नहीं है तो समाधि किसकी लग रही भाई है कपट समाधि बोलो कहना स्वामी जी यू करते हैं तो बस ध्यान लग जाता है कहां लग जाता है भाई तो बताओ किसी हलवाई की दुकान पे, कहीं किसी बोलो तो कहां लग जाता है नाटक करते हो कहां लग जाता है ध्यान तुम्हारा तुम्हारा ध्यान लगता है किसी नए भ्रम में किसी नए झूठ में किसी के साथ कुछ और कर गुजरने में तुम्हारे मन की धोखनी चला करती है ध्यान कैसे लगेगा जब तुमने राह ही नहीं लिया पहले आराध्य को सजाया नहीं मूर्ति में फिर मूर्ति से आत्मा को रूप नहीं दिया तो तुम कहे कहां तुम्हारा ध्यान लगा कब में कहा लगा और मैं तब होता हूं सामने उसके और सब कुछ भूल जाता है समाह अधि अपने अधिनायक के सम्मुख हो जाता हूं बस कुछ याद नहीं है सब कुछ भूला भूला सा है सब कुछ बिसरा बिसरा सा है अतिशय रोमांच है रोम रोम झिलमिल है एक अद्भुत आनंद है एक नशा है जो गहराता ही जाता है और इस मोहक आनंद में जाने कब उससे लिपट जाता हूं वो वो नहीं रहता मैं मैं नहीं रहता इस अवस्था को मैंने चारों वेदों में योग कहा है योग माने मिलन और तुम योगा क्लासेस में चले गए मुर्गासन को कुटासन कर क्योंकि खाली खोखला मन जिसका है वो उसी को खाता है बन के भस्मा उसे भसम कर जाता है उसकी जिंदगी इस खोखलेपन को मारने के लिए ही ये भक्ति गीत और संगीत है यही स्मृतियों ने भी कहा है इस स्मृतिश्चर आज एक सहज भक्ति का यह सुंदर मनोरम मार्ग की जगह कोई कहता मैं विपछना करता हूं वो कहता है मैं निर्गुण निराकारी हूं और क्या, क्या नाटक करती है। मैंने आप ही के मनोविज्ञान को पूर्ण परिपक्व करके इस मूर्ति के माध्यम में आपको लौटाया और जो अपनी आत्मा को प्यार करेगा वो निश्चय ही सचराचर को प्यार करेगा फिर वो भेदभाव क्यों करेगा एको ब्रह्म द्वितियों नाश्ती ऐसे गाते रहोगे मेरे तुझ गोपाल दूसरों ना कोई अपनों का क्या करोगे परायों से कैसे निभेगी जात पात की बात फिर कौन करेगा ऊंच नीच की बात कहां होगी और जो झूम जाएगा भीतर उसके सारे भेद मिट जाएंगे उसका कहना सीए राम मैं सीए राम मैं सब जग जानी सार्थक है तुम्हारा कहना निरर्थक है कोई अर्थ नहीं रखता है स्मृतियां कहती हैं कि जो आत्मा से जुड़ जाता है वही निमित जीवन के अर्थ को समझ सकता है और आत्म आत्मनिमित धर्म ही धर्म है आसक्त धर्म हर सांस में कमाया गया एक जीवंत महापाप है कर्म वही है अनासक्त भाव से है तो धर्म और पुण्य को जन्मता है कर्म वही है आसक्त भाव से है तो महापाप का जनक है तेरी उम्र तूने ही खाई है बोल कितने पुण्य कमाए है सब तो पाप में चले गए तो स्मृतियों ने कहा कि जो आत्म आत्मनिमित भाव में नहीं जीते हैं वो हर सांस पाप करते हैं और आत्मनिर्मित भाव का मार्ग है पहले मूर्ति में मैं अपनी पूरी श्रद्धा समर्पण प्यार लाऊं और इन्हीं आस्थाओं के साथ मैं अपनी आत्मा को रूप दूं, और आत्मा के निमित्त जीने के लिए हर सांस अपने को तत्पर करूं और उसी में डूब के जीव और आज की ऋचा भी खोल लें तो कथा में चले कहा तम तायम हा आज की दसवीं ऋचा है हमारी और हमारे ऋषि हैं आजीर गति सुनाशेप इससे पूर्व के ऋषियों का हमने एक एक ऋचा ऋचा शब्द अर्थ के साथ पाठ किया है बड़े भाग्यवान हैं जिनके पास इनके शब्द और अर्थ हैं और बड़ा निरर्थक जीते हैं जिनके पास आत्मा की राह नहीं है कहा तम तो वयम ऐसे ही तम ऐसे ही जैसे त्वा तुम वयम हमारे विश्ववारा अमर राह का वर्ण कराने वाले अमर राह देने वाले शासम ही पूर्वभूत है उद्धार करने वाले ऊपर को उठाने वाले और व्यापक सचराचर को जन्मने वाले तथा हमारे इस व्यापक संपूर्ण हितों को देने वाले सखी वसु जरित्री भयाह सखे माने सखा हो सखा कोई नहीं हो सकता सखा होना अति दुर्लभ है सखा माने फ्रेंड होता है But you can never be, तुम हो ही नहीं सकते जब तक तुम्हारे में भेद है यह सखा स्वभाव तुम में नहीं आ सकता सखा जिसे आप कम्यून कह सकते हैं कम्युनिस्ट शब्द इसी से बना है कम्यून Equal to all, ये अति दुर्लभ अवस्था है हम दोस्ती निभा रहे हैं बोले तो तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तो अगर यह तुम्हारा स्वभाव होता तो आज सचराचर में तुम्हारा यही भाव होता ना सच नहीं बोलते हो आत्मा है सखा तुम्हारा सबका तुम झूठ बोलो तुम चोरी करो तुम गुनाह करो तुम उसके द्वारा दिए गए जीवन के क्षणों को शक्ति और ऊर्जा का दुरुपयोग करो और फिर भी वो सखा वो घटघट तुम्हें अगली सांसें क्षण देता है किसी से पीत नहीं करता इसे मैंने सखा कहा है और कृष्ण सखा है आश ये भाव अगर बेटा भी शराब पी करके गहने बाहर भेजने लगे तो मां भी आसमान को हाथ उठा देती है कि भगवान इससे तो मैं निपुती भली भाव नहीं है।, है क्या और एक आत्मा है तुमने न जाने कितने कत्ल किए कितनों की जिंदगी में अपने पाखंड का जहर खोला कितनों को तुमने धोखा दिया और वो अतिशय निर्मल है जो उसने तुम्हारा भान लिया फिर सांसें दी फिर जीवन के क्षण दिए तुम्हारे पतित भाव को भी उसने भान नहीं लिया वो सखा था सखा का धर्म निभाता चला गया और तुम तो सखा के भी नहीं हो पाए पता नहीं कौन सा राम राम गाते हो कहा सखी बसो कि बन के सखा बसते हो तुम हम सब में बन के ज्वाला बन के जीवती जरी इतनीहा जरी जड़त को क्षीणता को हमारी कमजोरियों को त्री माने निरस्त करते हो उनका नाश करते हो त्राण दिलाते हो उनसे और हमें नित्य अवस्थाओं में अमर राह को भी प्रदान करने वाले हो हे आत्मा हे यज्ञ आज मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं मैं इतनी मनोरम मूर्ति इसीलिए दिखाता हूं कि बाहर कौन सी सुंदरता खोज रहे हो हर सौंदर्य को लिखने वाला घड़ने वाला वो तो भीतर बैठा है तुम्हारे जो अतिशय मनोरम है तेरा मन उसमें रमा क्यों नहीं है आओ आज उस आत्मा के हो जाए तो कहते तौन तौन तौन तौन कि तू भी तो हो हमारे विश्ववारा दी माने विगत करने वाले माने मृत्यु मृत्यु से रहित करने वाले जीवन का वरण कराने वाले सचराचर को प्रकट करने वाले शासम, शासम अ ही शासम का संधि विचेद हुआ तुम्हें हमको बुद्धि देने वाले हो हम पर शासन करने वाले हो हमको राह दिखाने वाले हो तुम्हें हमें उत्पन्न करने वाले हो तुम्हें हमारे दाता प्रदाता हो हु। पुरु होता और व्यापक हितों को प्रदान करने वाले हो सखे वसो जरित्री भया सखा आज इन अग्नियों में हमारे संपूर्ण जरित्र का विनाश करके हम सामग्रीवत अर्पित हैं अपनी ही आत्म अग्नियों में हमें इस जीर्णता से त्राण दिलाओ हमें पुनः जन्म दो और अमर राह दो हे यज्ञ हे आत्मा हमारा कल्याण करो जैसा कि हमने बराबर वेद में पढ़ते चले आ रहे हैं कि वो बाहर का हवन यज्ञ निमित यज्ञ है बच्चों को भीतर का यज्ञ पढ़ाने के लिए लेकिन आपने तो सारे पुण्य वहीं कमा डाले भीतर जाने की सोची ही नहीं तो यहाँ नव दुर्गा ब्रह्म नव अग्निया ही नव दुर्गा ज्योतियाँ ही हैं जो भस्मी में लौट गए शरीर को पुनः जीवंत करती हैं उस जीवंत अन वनस्पतियों को पुनः यज्ञों के द्वारा वे नव माताएं रक्त आदि के कणों में लौटाती हैं और धीरे धीरे एक शिशु रूपी घर को बनाकर जीवात्मा को वो घर प्रदान करती हैं और अबोदता के क्षणों में वे ही मातृत्व को दूध से वरद करती हैं और तुम भोजन पाते हो और पुनः भी नव माताएं बन के आत्मा तुम्हारी आत्म अग्नियां ज्वालाएं तुम्हें सांस से क्षणों से भोजन को पुनः ये अपनी अग्नियों में यज्ञ करके रक्त आदि में बदलकर तुम्हें क्षण क्षण पालती उस अबोध शिशु अवस्था से परिपक्वता की ओर लाती हैं जैसा कि पूर्व ऋषि ने कहा क्या कहा थोड़ा सा उसका भी भान कर ले तो फिर कथा में चलते हैं कहा इंद्रया ही सुखा ये पहले ऋषि में हम मधुचंदा में जो हम पढ़ चुके हैं इंद्र या ही चित्र भानो सुना भूतासा कि हे ब्रह्म ज्वाला हे नव माताओ जब भस्मी के कणों में खेतों में लौट गया था ये शरीर मेरा और निर्वस्त्र नंगा जीवात्मा मेरा भटक रहा था अंधेरों में जहां कोई भी तो मेरा नहीं था यदि स्वप्न बनकर भी लौटता मैं अपने घर में तो घरवाले सब डर जाते और मेरी गया कराते मांत्रिकों को बुलाते घर को कील कराते हैं वो मुझे स्वप्न में भी तो नहीं सह सकते और जब ऐसी अवस्था में मैं भटक रहा था तो ही नव माताओं आप तो उन पानी में फूले बीजों में अन्न में आ, आप ज्वाला बनकर आप जलें प्रकट हुईं, आत्मा स्वयं पधारे यज्ञ हुआ ब्रह्म अग्नियों में इमे तो आयवा और इस प्रकार तुमने मेरे शरीर को अन्न से फिर अन्न भस्मी से फिर अन्न में लौटाया बहुत आशा पवित्र किया आपके अथित मेरी माँ है ही कौन जब तक अंधा धृत था बाहर बाहर देखता था हज जब मौत ने भीतर की ही आंख छोड़ी है बाकी तो आप ही पुतु माँ देख पाया हूं आप ही सब तो मेरी जननी है माताएं है अंधा था बाहर खोजता था हज बाहर की आंखें नहीं है तो आज साफ साफ दिखने लगा इंद्रया ही धिए विप्रजूता सुदावत सुधावत उपब्रह्मी वाघत कि फिर एक बुद्धिमान दंपत्ति ने विप्रजूता एक तपस्वी दंपत्ति ने धिये सितो धारण करने की इच्छाओं से प्रेरित होकर उसी अन्न को करना चाहते थे उन्हें एक संतान की कामना थी मां तुम्हारे ही यज्ञ में जो मैं अन्न बना था उन्होंने मुझे धापुत्र व धारण करने की इच्छाओं से प्रेरित होकर खाया ग्रहण किया उप ब्रह्माणी वाघता और हे ब्रह्म ज्वालाओं में आप ही में वागत घटवाने मारना वागत महाप्रलय के हेतु फिर मैं अन्न से ज्योति बन गया लपट हो गया इंद्र या तू तुजानी हरिवा और फिर मैं मथा गया ज्योतियों से वैष्णवी क्रियाओं में आया तो अन्न था जो वो गर्व के क्षीर सागर में शिशु बन गर्व के द्वार से बाहर चल दिया हे ब्रह्म ज्वालाओं तुम्हें तो उस माता के गर्भ रूपी घर गर में मुझे शिशु का रूप प्रदान किया आप ही तो मेरी मां हो वो तो निमित्त है निमित यज्ञ की भांति है वाह जगत जो है बनाया तो तुमने है क्या आपने कभी जाना कि आपको बनाया किसने खाली धृतराष्ट्र की अंधता और गांधारी की पट्टियां और यही सब कुछ रह गया अरे क्यों आए तुम मनुष्य योनि में यदि अपने को जानना नहीं था अरे अब नहीं पढ़ोगे तो क्या कुत्ता बिल्ली बन के पढ़ोगे किस जन्म में किस योनि में जाके तुम अपने को जानोगे अब फिर क्या कहता ओमाचर क्षणी ध्रता विश्व देवासागत दास हो दास हो कि जैसे ही मैं प्रकट हुआ ओमाशश जीवन को गतिमान करने के लिए मुझे जीवंत प्राणवान प्राण पल्लवित करने के लिए विश्व देवासागत सचराचर के स्वामी परमेश्वर स्वयं आत्मा बनकर पधारे जो जगत पिता है वे भी आत्मा होकर मुझ में पधारे और तुरंत उन्होंने तुम्हारी ही अग्नियों में आहुतियां देते हुए यज्ञ करते हुए दाश्वास हो दासुतम मुझ पुत्र को सांसें प्रदान की मैंने पहली बार गर्भ से बाहर आकर सांस ली उससे पहले शिशु सांस नहीं लेता है दाह हो दासुतम यज्ञ के द्वारा मुझे सांसें प्रदान करें हे ज्वालाओ आप ही में तो यज्ञ करके उसने मुझे सांसे प्रदान विश्व देवासु अब तुरा सुदमा गुरी विश्व और तब उस आत्मा ने शीघ्रता से जो भी माता से दुख जल आदि जो भी मैं पा रहा था उसको यज्ञ करते हुए तुम्हारी ही अग्नियों में कोई मां भोजन को रक्त में नहीं बदल सकती हे ब्रह्म ज्वाला तू ही मुझे सांसें और दे सकती विश्व देवासु अब तुरा आत्मा ने तत्ण से सुमांगत तू बालक की देह में प्रवेश करके यज्ञों के द्वारा मुझे वाणी से वरद किया उसरा इन स्वस कि जैसे सूरज के निकलते ही पक्षी कलरव करने लगते हैं चारो ओर आलोक फैलने लगता है प्रकाश हो जाता है वैसे ही हे माँ हे ज्योति जब तू प्रज्वलित हुई मुझ में हे यज्ञ की ज्वालाओ हे नव माताओ तो मेरे मन अंतर से भी वो कलरव करंदन बन के फूटा हे मां मैं रोया ये पहला शिशु का रुदन है वे तुम्हारा गीत है तुम्हारा संगीत है तुम्हारे जीवन की राह है तुमको तुम्हारा परिचय देता है और तुम भागते हो इससे कितने निर्धन हो कितने अभिशक्त हो कि आज भी अपने को पढ़ना नहीं चाहते और गुरुकुल में मैं छात्र को पढ़ा रहा हूं 11 वर्ष की आयु है उसकी देव देवासु विवासोश्रिधा देवासुद्रुहा विश्व देवासो अश्रिधा मायासु देव अध्रुआ मेधम जुसंत व विश्वे विश्व देवासो व और उसी दूध से उसी यज्ञ के द्वारा भोजन आदि से उसने मुझे रक्त मांस और मज्जा से पुष्ट किया एही माया कि भौतिक मायाएं कहीं प्रवेश करके मेरे शरीर का नाश न कर दे मैं मर न जाऊं वो निरंतर मुझे पुष्ट करता रहा मेधम जुसंत व और उसने मेधा बुद्धि दी कहे के लिए जुसंत अपने को पढ़ने के लिए वेद को जानने के लिए जीवन के क्षणों को पहचानने के लिए और मैंने कहे के लिए बुद्धि इस्तेमाल करी कि सर को दिया धक्का पेट में घुसेड़ दिया व पेट पर रोटी के लिए सर को कंधे पे नहीं रहने दिया ऐसा पशु ने नहीं किया जो मैंने मनुष्यों के किया मेघन जुसंत वन और फिर कहता है अप्रार्थना करता है वो पावका न सरस्वती वाजे भीर वाजिनी वती यज्ञ वस्तु धिया वसु पावक अग्नि होकर ब्रह्म ज्वाला होकर हे मां हे सरस्वती हे ब्रह्मज्वालाओ वाजे भी वाजिनी वती यज्ञों के द्वारा निरंतर मेरा बाजीकरण करने वाली भस्मी से मनुष्य बनाने वाली पुष्ट करने वाली हे यज्ञम वस्तु दिया वसु मुझे फिर सामग्री व एक बार फिर अपनी ही अग्नियों में लो कि इस बार मैं अग्नियों को धारण करने वाले उस अनंत रूप को पाऊ पांत ने कहता है हाँ सूप के अंत में कहता है महु महुअरणा सरस्वती प्रचेत्यती केतुना विश्वा प्रचेत्य महु महुअरणा हे अंतरिक्ष की यज्ञ दीप्ती हे नवदुर्गाओ दुर्गाओ प्रचेत्यती केतुना ग्रहों और नक्षत्रों को अपने तेज से गगन में प्रकाशित और स्थापित करने वाली हे महाज्वालाओ विश्वा आज मुझे भी उन ज्योतियों को धारण कराओ मेरे अंतर में हो मुझ में प्रज्वलित हो मुझे भी वो रूप दो कि मैं भी बन ज्वाला बन ज्योति उस अनंत स्वरूप को पाता गगन के एक छोर से दूसरे छोर तक रुद्र सा धंडव करता फिर मां मुझे उस राह को और आपने तो कहा अगला जन्म भले चूहे का हो देना मेरे ही घर में बड़ी मेहनत से बनाया है ना क्योंकि तो अगला जन्म अग तुम्हारा क्या होगा घनगोर फैमिली प्लानिंग है लौटोगे कैसे बैठे छिपकली के अंडे से लौट सकते हो कोई कुतिया भी आ जाए तो प्यार से आ सकते हो आगे फैमिली प्लानिंग है आओगे कैसे अच्छा हो कि वेद की इस बात को मान लो भीतर चलो और अपने को ऊपर डालो इसी को हमने भगवान की लीला कथाओं में बताया है जो श्री राम लीला कथा हम लेके चल रहे हैं थोड़ा उधर भी चलें थोड़ा सा समय है हा अनुसुया और अत्री जी के यहां भगवान राघवेंद्र हैं ये मुनि अत्री और अनुसुईया कौन है अनुसुया बहुत ही सुंदर थी उनकी कथा सुनाते हैं तो फिर हम इसी ऋचा में लौट के आते हैं अनुसुईया इतनी सुंदर थी एक लीला कथा है जैसे लीला कथाओं में चलते हैं कि उनके सौंदर्य की चर्चा जब नारद जी ने लक्ष्मी जी से सरस्वती जी से और स्वयं भवानी से की तो तीनों को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी चरित्रवान इतनी सतीवती सत्यवती इतनी पतिव्रता के अनुसुईया है और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश से कहा कि भी उसकी परीक्षा ले तीनों ने हठ हठाना तो उन्होंने कहा भी कि अनुसुईया की परीक्षा लेना उचित नहीं होगा वो महासती है लेकिन वो नहीं मानी उन्होंने कहा कि आप उससे भिक्षा मांगे जब अत्रि मुनि ना हो आप लोग जाएं और उनसे कहें कि हमें निर्वस्त्र होकर भोजन दे तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे और ये तीनों याजक बनके तपस्वी बनके गए और उन्होंने कहा तो ने कहा ऐसा ही होगा आप बैठो तीनों और मैं निर्वस्त्र होकर ही आपको भोजन दूंगी और उसके बाद उसने कमंडल से जल लेकर जो छींटा मारा तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों नवजात शिशु बनके रोने लगे और उसने माता बनके सब तीनों को दूध पिलाया अब लौटे नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों महादेवियों को अब ये लगा कि लौटे क्यों नहीं तो परीक्षा लेने गए थे क्या हुआ गए तो वहां देखा पालने में तीनों खेल रहे हैं, रो रहे हैं और ऊस रहे हैं। तो वे बहुत दुखी हुई उन्होंने अनुसुया और अत्री जी से कहा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एक शर्त पर इन्हें छोड़ सकती हूं इनको इनके रूप में लौटा सकती हूं कि ये तीनों फिर इकट्ठे मेरे, मेरे यहां पुत्रवत भी रहेंगे उन्होंने स्वीकार किया और इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का संपूर्ण स्वरूप है दत्त आत्रेय है ना आत्र अत्रिम उन्हीं के पुत्र हैं और तीनों उन्हीं में हैं ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और महेश भी हैं और यही तुम्हारे अंतर की कहानी है लौटो अपने में लौटो ये ब्रह्म ज्वाला ही अनुसूया है जो तुम्हारे अंतर में प्रज्वलित है और ये ही तुम्हें ओम के रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में तीनों को आत्मा बनाकर तब तुम्हें प्रकट करती है आज भी अनुसुईया हर देह में दत्तात्रेय को प्रकट करती है ओम में तीन अक्षर हैं आ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा से उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु मां से मृत्यु मृत्युंजय महेश हाँ कहा था ना इंद्रेण संग ही दृक्ष से पूर्व के ऋषि में इंद्रेण संग ही दृक्ष से संजग मानो अभिभ्यूषा मंदु समान वर्चसा कि इन ब्रह्म ज्वालाओं में इन नौ दुर्गाओं में संग संग संग ही दृक्ष से निचुड़ गए कौन आत्मा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश रूप ओम अर्थात दत्तात्रेय जीवात्मा और प्राण प्राणवायु जब ये तीनों ही यज्ञ में आकर समाधिष्ठ हुए नव माताओं में इंद्रेण संग ही दृक्ष से संजमानों यजमान के सहित जीव के सहित जब ये सब आकर समाधिष्ट हुए अभी भी पानी में डूबी सीपी में जैसे मोती प्रकट होता है वैसे ही गर्भ में तू के सागर से तू शिशु सा प्रकट हुआ आत्मा ही दत्तात्री है ब्रह्म ज्वाला अनुसुईया है और अत्री स्वयं यज्ञ है उसी को यहां श्री राम कथा में लीलाओं में दिखाया है और भगवान राम की कथा में हमने इसे यथा ग्रहण किया है कि जहां दस इंद्रियों को दस मुंह बनाने वाली मनोवृत्ति मुझे दशानन रावण बना देती है और यदि मैं दस इंद्रियों का निग्रह कर लेता हूं रथ लेता हूं बांध लेता हूं तो मेरी मनो मेरा मन दशरथ हो जाता है रावण भी दोष भगवान को देता है मैं भी देता रहा कि मैंने क्या किया वो तो उसने किया रावण भी जब जानकी जी का अपहरण करके ले आया अमन दौदरी ने कहा कि आपने तो बहुत गलत किया आप जगत माता का अपहरण करके लाए तो कहा कि मैं तो रावण हूं असुर हूं औरतें उठाना तो हमारा पहले भी देवकन्याओं को लाया तो तुमने आपत्ति नहीं की कहा उन्हें तुम जीत के लाए थे तुम चुरा खिलाए हो तो कहा चोरी भी तो असुर धर्म में युद्ध का एक अस्त्र है कोई मर्यादा तो हमने होती नहीं उसने कहा फिर सोचिए क्या आपने अच्छा किया है तो भारी सांस लेकर के रावण कहता है मंदोदरी तुम ठीक कह रही हो लेकिन मैं क्या करूं मुझे दस सिर देके ब्रह्मा जी ने भी तो मेरे साथ अन्याय किया है दस दिशाओं में अब भागूंगा ही मैं एकाग्र हो ही नहीं सकता तो ईश्वर को ही तो दोष दूंगा कि बुद्धि क्या करे बिचारी मैं भूल जाता हूं कि मैं राम की कथा में तुम्हें दिखा रहा हूं कि दशानन रावण की जगह तुम दशरथ भी हो हू सकते हो और जब मन दशरथ है तो मनोवृत्तियां कौशल्या सुमित्रा और कह गई है और इन तीनों के भाव रूप पुत्र ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है आत्मभाव श्री राम है राम रूपी लक्ष्मी स्थिर हो गया आत्मस्थ भाव आत्मा में स्थित हो गया मन स्थिर हो गया मन लक्ष्मण है भक्ति में रथ भाव भरत है और विशांतता को नष्ट करने के पराश करने की, की मनोवृत्ति रिपुसूदन शत्रुघन है सबकी पीड़ा सह के सबका हित जाना कि मैं तो आत्मनिमित जीना है तो पिता बाघ का मालिक है मैं माली हूं मुझे तो सचराचर की सेवा करनी है और इच्छा किसी से नहीं करनी है क्योंकि माली किसी पेड़ की सेवा करे उस पेड़ से कीमत नहीं मांग सकता बदला नहीं ले सकता चोर कहलाएगा मालिक चाहे किसी भी पेड़ से सौ फल दे माली स्वयं नहीं कर सकता ऐसा और मैंने तो जीवन भर आसक्तियों के पाप किए हैं और सोचता रहा हूं कि मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं रावण भी ड्यूटी निभाता है मैं भी निभा रहा हूं ना। ये सच नहीं है इस मृत्यश स्मृतियों ने भी ऐसा ही कहा है कि ये असत्य है ये सही नहीं है मुझे तो सचराचर का होके जीना है मुझे तो प्राणी मात्र को सीने से लगाना है सीए राम मै तभी तो सार्थक होगा कहना बेरा और इसी को इसी को अनुसुईया के यज्ञ को कि जैसे तुमने ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी शिशु बनाकर पुनः प्रकट कर दिया था और अमर दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति आज हम पूजा करते हैं मंदिरों में भी तो कह रहे हैं त्व त्वा वीचा में लौट आज की रिचा में त्वन तावयम जिस प्रकार तुमने दत्तात्रेय को प्रकट किया जिस प्रकार तुमने ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी पुनः जन्मने पर अजर अमर को भी विवश किया आत्मा के रूप में विश्ववार मृत्यु से रहित कर हमको जन्मने के लिए आत्मा को भी हमारी देह में उभारा में ही और आज भी हर सांस धड़कन से बुद्धि और विवेक से तुम्हें आज भी अहे अहो हम पर शासन करती हो पुरु होता और हर ओर से हमारे हितों की रक्षा करती हैं, हे ब्रह्म ज्वालाओं, अनुसूया अनुमाने अनुसरण करने वाली सूमाने उत्पत्ति अनुसूया ब्रह्मज्वाला है यूं कहा है सखे बसो जर त्रे उस सखी माने उस आत्मा की भांति ही हे अग्नि हमको भी जर तसे तारण त्रि तारण दिलाओ कि हम भी उस अनंत राह जाए मां हम भी दत्तात्रेय जैसे हो बारम्बार पतित योनियों में भटकते रहे ऐसा हम में कदापि ना हो जरित्री प्याह इन आज की रेचाओं में हमने अपने जीवन का मंत्र पाया है और भगवान श्री राम की कथा में हमने जाना कि उसके बाद जब विराध मारा गया तो उसके बाद एक ब्राह्मण की बहन है जिसका नाम है शूण पनखा जो हम सब ने वास करती है चाहो तो टोल के देख लो सब में बैठी है वो ये मनोवृत्ति है मन दशानंद की बहन है तो मनोवृत्ति है पत्नी है तो मनोवृत्ति है क्योंकि दशानन तो मन की अवस्था है और वो आई और उसने पहले श्रीराम पर डोरे डाले जब वो नहीं पटे तो लक्ष्मण पर डालने लगी अगर वहां भरत शत्रुगण होते तो शूभ रखा उन पर भी ट्राई मारती ये क्या है सबको इस्तेमाल करने की मनोवृत्ति शूण्प नखा है कि जिसे जानो उसे ही इस्तेमाल कर डालू और जब इस्तेमाल कर लो तो दूसरे ठीए पे भागने लगू आज ये शूण्प नखा मनोवृत्ति हम सब में रहती है दूसरी मनोवृत्ति जानकी है जो श्री राम को अर्पित समर्पित है देवर लक्ष्मण है तो पुत्रवत है मन जहां ठहरा है वहां ठहरा है आज गृहस्थ में भी तो ये जानकी मनोवृत्ति नहीं है बार बार मन शूर्ण नखा बनने को करता है क्यों और ये माल की मनोवृत्ति ही तो हमारा सर्वनाश करती है हमारे जीवन को नरक बना देती है बात हम इज्जत की करते हैं और कटी हमारी ही नाक होती है शूट नखा के जैसी हर कोई कह रहा होता उतारे बड़ा मकारा है और हम सोचते हैं हमारी नाक सबसे ऊंची है और हर कोई काटे बैठा है आज कोई अंधे को मुंह पे अंधा नहीं कहता वरना कौन है जो मेरे सड़े हुए मुखोटों के पीछे मेरे चरित्र को नहीं जानता क्योंकि शूल्प रखा मनोवृत्ति मेरा भौतिक जीवन मेरा पारिवारिक जीवन सबका सर्वनाश कर देती है मेरे मन की शांति मेरा सुख चैन सब बर्बाद कर देती है और फिर भी मैं हूं कि इस मनोवृत्ति शून्य रखा को छोड़ना नहीं चाहता हूं यही तो अपराध है मेरा भगवान राम की कहानी घटगटवासी श्री राम की कथा है तो हर घट की अर्थात हम सबकी कहानी है यह खाली मनोरंजन नहीं है हमें अपने आप को तैयार करना है कि एक निष्ठा की समर्पित पवित्र जान की जैसी जीवन होगा हमारा इन मनोवृत्तियों को हम कभी भी अपने मन में नहीं आने देंगे कभी नहीं आने देंगे हम अपने आप को आत्मा के प्रति एकाग्रभाव से जोड़ेंगे और इस मूर्ति को हृदयंगम करेंगे हम पूजाओं को निष्ठापूर्वक करेंगे गाते हो मेरे तो गिरधर ना गोपाल गो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई और मालूम है गाते क्या हो मेरे ना गिरधर गोपाल बाकी सब कोई ये कौन से भजन है हमारे? क्या गाते हैं हम और हम तो सबसे अच्छे हैं हमारे जैसा चरित्र तो किसी का भी नहीं ये नारा हर एक के पेट से उबर के बाहर आता है डकार के साथ और हम हैं कि शूरखा बन के ही जीना चाहते हैं जानकी जैसी पवित्रता हम अपने में पाना नहीं चाहते क्यों और याद रखो कि जब मनोवृत्ति इस्तेमाल की होती है तो वो उस पॉलिथीन के पैकेट की तरह होती है जिसे इस्तेमाल करके लोग फेंक देते हैं तो वो खेत सड़ जाता है तेरी मनोवृत्तियाँ सड़ती हैं तेरे घर में कीड़े पड़ जाते हैं और सबके जिंदगी का सर्वनाश हो जाता है जिस क्षण मन में मंथरा उठ नखा मनोवृत्ति उभरे उसे तत् क्षण मारो उसे अपने जीवन से अलग कर दो मंथरा जाती है खर दुखण को बुला के लाती है वो कहते हैं कि हम अभी अपनी सेनाएं लेके चल रहे हैं पशुवत मनोवृत्तियों को हम खर कहते हैं नीच मनोवृत्तियों को और दोषों को काजोजनक है वो दूषण है तो फिर ये मनोवृत्ति अपने साथ उनको उभारती है और उनकी सेनाएं ईर्षा द्वेष लोभ मोह कपट झूठ दम्भ इन सब को बढ़ाती है कि जैसे मेरा अपमान हुआ है इसके जीवन में तुम राम और लक्ष्मण को मार दो खरदूखण आते हैं क्या तुम मार सकते हो उनको तुम में से बहुत जो नशा करते हैं वो चाह करके भी क्या वो नशे छोड़ पाते हैं तुम में बहुत से जो जिस जिस गंदे स्वभाव में जुड़े हैं क्या उससे बाहर निकल पाते हैं क्या बचना खरदूखण से आसान है यदि ये एक बार प्रवेश पा गए तुम मरोगे ये नहीं मरेंगे इनको मार सकता है तो आत्मभाव आत्मा श्री राम हमें उस मूर्ति की ही शरण होना पड़ेगा जो इससे पहले हमने चर्चा की है कि मेरा मन जब मूर्ति के प्रति आसक्त हो जाता है डूब जाता हूं मैं उसमें और वो बस जाती है मुझ पर तो क्या होता है कि धीरे धीरे आस्था जन्मने लगती है आत्मविश्वास उपजने लगता है फिर मुझे खर दुखण की जरूरत नहीं रहती वो अपने आप मर जाते हैं मेरे जीवन में और यूही भगवान राम लीला कथा में खर दूखण को उनकी पूरी सेना सहित मारते हैं कि तुम भी मारो क्योंकि मैं घटघट वासी हूं और ये लीला है तुम्हें करके दिखाना है नपुंस कायरों की तरह ईश्वर को दोष नहीं देना है तुम्हें पूरी पवित्रता में जी पाना है आश मनोवृत्तियां तुम पर हावी हैं। ईश्वर के नाम पर तुम में कोई तंबाकू छोड़ने को राजी नहीं और डॉक्टर कह दे आगे एक पुड़िया और ली तो मर जाओगे तो सबकी छूट जाती है शराब भी और तंबाकू भी तो बोलो राम बड़े की मौत तुम्हारे जीवन में सच बताओ मुझको ईश्वर के नाम पर ईमानदारी के नाम पर तुम कुछ छोड़ना नहीं चाहते मौत के डर से सब छूट जाता है और जबकि उसको आना ही है मरना तो सबको पड़ेगा जो जन्मा है उसकी मौत निश्चित है बारह मई के फंक्शन में एक वकील सब मिले बताया कि वो वकील है हमने कहा बहुत अच्छी बात है लेकिन अपना भी वकील ढूंढ लेना बोले क्यों मैंने कहा तीन सौ दो तुम पे भी लगी हुई है ये जन्म ही लग जाती है सबको अपना भी वकील खोज लेना कहता हां फिर जल्दी आ रहा हूं मैंने वो तो मुझे पता है तुम आओगे ही क्योंकि वकील सबको चाहिए आपको नहीं चाहिए क्या क्योंकि जो, जो जन्मा है उसे मरना तो पड़ेगा तो तीन सौ दो लगी है या नहीं फांसी है तो फिर अंधों की जिंदगी धृतराष्ट्र की ही क्यों जीना कुछ आंख खोल लो कुछ पड़ डालो कुछ समझ लो अपने को भी क्योंकि वक्त बहुत थोड़े हैं पता नहीं कितने दिन बाकी हैं वो जो पिछले रविवार यहां एक बैठा हुआ था आज नहीं है क्योंकि परसों वो कंधों पर लतके चला गया है क्या उसे पता था क्या उसे मालूम था तो अगर तुम्हें भी पता नहीं है तो मत भूलो कि मृत्यु स्वयं में एक सत्य है इसको तो आना है अब वो मुझे अनंत की राह दे या जन्म दर जन्म भटका दे ये मुझ पे है मुझे सोचना है दूखण मनोवृत्तियों से अशुभ नखा मनोवृत्ति से मुझे श्री राम की सौगंध बच के रहना है इन्हें जीवन में नहीं आने देना है ये इस्तेमाल की मनोवृत्तियां अब और ना होंगी हर संबंध श्री राम की सौगंध है श्री राम संबंध होगा